पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र उनतालीस चालीस संगति मनुष्यों की रुचियां भिन्न भिन्न होने से जिस वस्तु में जिसकी अधिक रुचि हो उसी का वह ध्यान करें अगले सूत्र में यह बतला कर प्रवृत्ति के प्रकरण को समाप्त करते हैं यथा भी मतध्यानाद अथवा जो जिसको अभिमत इष्ट हो उसके ध्यान से मन की स्थिति बंध जाती है व्याख्या मनुष्यों के भिन्न भिन्न भिन रुचियां होती हैं इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय अनुसार सात्विक श्रद्धा हो उसमें ध्यान लगाने से चित्त एकाग्र हो जाता है इस प्रकार जब चित्त में एकाग्रता की योग्यता प्राप्त हो जाए तो उसको जहाँ चाहें लगा सकते हैं संगति चित्त के एकाग्र करने के उपाय बतलाकर अगले सूत्र में उनका फल बतलाते हैं परमाणु परम महतत्वा वशीकार अन्वयाथ पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यंत और महान पदार्थों में परम महान आकाश पर्यंत वशीकार हो जाता है व्याख्या जब ऊपर बतलाए हुए उपायों से चित्त में एकाग्र होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है तब वह पूर्णतया वश में हो जाता है और छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े विषय में बिना रुकावट के लगाया जा सकता है फिर अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती सूक्ष्म विषयों की अवधि परमाणु है और बृहद विषयों की अवधि आकाश है जब इन दोनों में चित्त स्थित हो जाता है तब स्थिरता चित्त के वशीभूत हो जाती है अर्थात इच्छानुसार चित्त को स्थिर किया जा सकता है इस प्रकार दोनों कोटियों में जाते हुए चित्त को चित्त का जो रुकावट का नाम होना है वह चित्त का परम वशीकार कहलाता है इस वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास साध्य स्थिति उपाय की अपेक्षा नहीं रखता